तो दोष नहीं बार बार उपदेश सुनने पर भी विपरीत दर्शन के संस्कार से तत्वों का विस्मरण करके फिर फिर प्रश्न करता है इसलिए भगवान तो को समझ करके बार बार उपदेश करते अव्यक्त हो एम अचित हो एम न जायत इत्यादि के द्वारा आत्मा में कर्मा भाव कहा गया सूची स्मृति न्याय प्रसिद्धता आगे भी कहेंगी कस्मिन आत्मनि कर्माभाव अकर्मणी कर्म विपरीत दर्शन अत्यंत निरूढ़ अपना कर्माभाव रूपे अकर्म है उसमें विपरीत दर्शन कर्म दर्शन अत्यंत प्रसिद्ध है इसके पहले हो गया था तस्म नीति के पहले नो देहादि निर्वर्तित्व न देहादि निवर्त सम्पादित होता है कर्म तभी ध्या देह के द्वारा वाणी के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा कूटस्थ स्वभाव आत्मनु आत्मनो असंग आत्मा कूटस्थ असंगे तद व्यापार रूप से कर्म जो कुकार है क्या रहे, उसका व्यापार कर्म तो नहीं प्रसिद्ध ही नहीं न तस्मिन अकर्मणी विपरीत से कर्मणु दर्शन सिद्ध जो कूटस्थ का व्यापार कर्म है ही नहीं अकर्म है उस अकर्म में उसका विपरीत दर्शन कर्म का दर्शन कैसे होगा सिद्ध नहीं होगा इतिहास क्या तस्मिन आत्म नहीं आत्मा कूटस्थ है कर्म अभाव है अकर्म है फिर भी निर, अत्यंत निरूढ़ है होना नहीं चाहिए किंतु है होता है शुद्ध चेतन है आत्मा उसमें कर्म है ही नहीं हो नहीं चाहता है असंग फिर भी होता है अज्ञान आत्मा में नहीं होना चाहिए स्वयं प्रकाश मान कि अनादिकाल से अज्ञान ना है नाम जाना कुटस्तम न जाना ये से तस्य अना कर्म विपरीत तस्थानी कर्म विपरीतर्शन कर्मित कर्म विपरीतर्शन कर्म ही विपरीत उसका दर्शन होता है अकर्मा आत्मस्थम अहम कर्ता आत्म सामना व्यापार कर्म ब्रह्मस्तावत आत्मा अत्यंत रूढ़ अस्तित्यर्थ अहम कर्ता ऐसे प्रयोग होता है आत्मपद का समानधिकरण हुआ जो अहम है प्रयोग करता है तो आत्मपद का समानधिकरण हुआ आत्मपद और कर्ता पद का अर्थ एक है आत्मपद का अर्थ कर्ता पद का अर्थ एक है एक अर्थ को कहने वाले दो पद से दोनों पद का समान अधिकरण हो आत्मपद समानधिकरण हो गया कर्ता से व्यापार व्यापार से अनुभव अहम करते आत्मसमानकरण से व्यापार से क्रियाारूप व्यापार से अनुभव होता है कर्म भ्रम स्थावत आत्मनि अत्यंत प्रसिद्ध रूप है आत्मनि कर्म विभ्रम अस्त हेतु माह आत्मनि कर्म का ब्रह्म होता है इसमें हेतु देते या तो कि कर्म किम अकर्मे ये कवे कर्म क्या है अकर्म कर्मा भाव क्या है कवि क्रांतर्शी विषय मोहित है मोहत्व क्या ठीक है आत्मा निष्क्रिय कु तस्मिन ये संभवेत संभवित इतिहास क्या आत्मा तो निष्क्रिय है तो निष्क्रिय नैसे कर्म का भ्रम होगा ये भ्रांति कैसे होगी मरुभमि ज़रा की भ्रांति क्यों होगी मरुभि तो कोई एक बूंद जल नहीं निष्क्रिय आत्मा में क्यों भ्रम होगा ऐसा संक्रमण से कहते हैं देहादि आश्रय कर्म आत्मनि अध्य अहम कर्ता ममत्कर्म मैया सफलम भक्तव्यम इत ऐसे भ्रम होता है देहादि आश्रय देहा देहा कर्म देहादे देहादि आश्रय ये कर्म देह इंद्रिय मन कर्म का आश्रय देहादि में आश्रित कर्म उसी कर्म को अज्ञानी आत्मा अभ्यारोप आत्मा में आरोप करता देहादि के साथ आत्मा का ताजात्म अभ्यास होने से देहादि में धर्म है कर्म वो कर्म का अभ्यास करता आत्मा में धर्मी अभ्यास होने से धर्म अध्यास होता है देहादि के धर्मों का आरोप होता है आत्मा में आरोप करके करता अहम अहम आत्मा कर्तृत्व का आरोप ममे तत्कर्म ये कर्म व्यापार मम मेरे में आरोप करता है आदि अंतकर्मादिकार तथा गत्मन से मैसे परम भक्तव्यम इस कर्म का प्रभोग करना है इत, इस प्रकार विशेष विचार करने वाले क्रांतदर्शी मोहित तो है ऐसे भ्रांति होती उनको इदानी आत्मनी अकर्म ब्रह्म उदाहर थी आत्मा में कर्म ब्रह्म कहा था अभी अकर्म ब्रह्म भ्रम कहते तथा हम भवामी ये ना हम निरायास अकर्मा सुखी सामी कार्यक्रश व्यापारोप्रम तत्त सुखित आत्मे अध्या न कौं किश्रय मे लोग आत्मा कैसे कर्म ब्रह्म होता है भवाम अभी मैं शांत हूं ये ना हम निराया स निर्गत आय ये तो कोई आय चेष्टा नहीं अकर्मा अविद्यमान कर्म यस्य स अकर्मा कर्म रहता सुखी श्याम सुखी हो इति य मानकर क्या करता है कार्य करना से व्यापारी उपरमम, व्यापार तो शरीर इंद्रिय में होता था अभी शरीर इंद्र के व्यापार शांत हो गया व्यापार नहीं सिर बैठी कर शांत और बैठा है कोई चिंता नहीं करता है उधर कुछ व्यापार नहीं करता है तो कार्य है शरीर कारण इंद्रियमें उसमें जो व्यापार वो व्यापार उपरम हो गया सदर इंद्रिय मन में व्यापार था वो व्यापार उपरम हो गया और उसके कारण तत्प्रतम जो सुखी तम सर इंद्र में व्यापार होने से थकता है दुखी होता है जो सर्व इंद्र मन का व्यापार शांत हो जाता है तो आनंद लगता है सुखित पशु को उसको आत्मा में आरोप करता है पहले भी आत्मा में व्यापार नहीं था अभी भी व्यापार नहीं है पहले शर्य इंद्र में व्यापार था अभी उसका उपरम हो गया अभी कहता है कि मैं अभी निर्व्यापार हो गया आपना तो पहले से ही निर्व्यापार है अभी शर्य इंद्र के व्यापार उपरमों को आत्मा में आरोप करता है आरोप करके कहता है न करो मैं कुछ नहीं करता हूँ अर्थात पहले करता था अभी न करो मैं किचित कुछ भी नहीं करता हूँ तुस्मी सुखम आसम में राण करता है लोग ठीक है यथा सुख तो स्वाभाविक सुक्ति में सुक्ति से रूपये रजत ही नहीं अरजत है उसमें अरूप्यूप्य तो रजत अरूप्यत्म अरजतत्व स्वाभाविक है सुक्ति रजत ही नहीं अरजत है वो तो स्वाभाविक है रुप्यत्म आरोपितम रजतत्व तो सुक्ति में आरोपित है रजतत्व जैसे आरोपित हुआ तद के भी आरोप्य अभावत्वात्थ रजतत्व का अभाव रजतत्व आरोपिता आरोपित का जो अभाव है रजतत्व का अभाव है सुक्ति में आरोप्य अभावत्वात्त आरोप्य प्रतिभाव से भी आरोप्य पक्षपात हो गया आरोप्य अभावत्वात्त आरोप्य प्रतिभावन से आरोप पक्षपात है गया आरोप के अंतर्गत हो गया के तो तथा आत्मा में स्वाभाविक अभिक्रियत्व आत्मा में तो अभिक्रियव स्वाभाविक है सक्रिय पुनर्ध्य आत्मा में सक्रिय अध्यस्त है देहादि क्रिया को आत्मा में अध्यक्ष करेंगे आत्मा को सक्रिय मानता है और ये सक्रिय का जो अभाव है तद अभावत्वा कर्माभाव अध्यस्त वो अध्यस्त का अभाव है कर्माभाव क्या है अध्यस्त सक्रिय का अभाव तत्व तो सक्रिय अभाव होने से कर्माव अध्यस्त वो के अंतर्गत हो गया ये मनमान सन्मानते उपार करतेद विपरीत दर्शन अपना आह भगवान ये जो विपरीत दर्शन होता है देहादि दिया ये कर्म को आत्मा में आरोप करके मिकता भक्ता मानता है अरे देहादिश्रय व्यापार उपकरणों को आत्मा में आरोप करके और कहता है कि मैं कर्म नहीं करता तो अकर्म को चिंतन करता है तो ही देहादि आश्रय व्यापार का उपरमों को आत्मा में आरोप करना है ये कर्म है आत्मा अकर्म हो तो वही कर्म उसमें दिखता है ये अध्यक्ष दोनों ही करुणा भाव कर्म देहादि व्यापार के अभाव कर्माभाव का अपना मारो ये कर्म कर्म आत्मा में अकर्म ब्रह्म है देहादि के कर्माभाव का आत्मा मार्ग करता है ये कर्म ब्रह्म हो गया अकर्म तो देहादि कर्म का आत्मा मार्ग करता है तत्वी लोक का विपरीत दर्शन निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं कर्म अकर्म पश्चिता ठीक है आत्मनी आत्म कर्माद विभ्रमे लौकिके सिद्धे सती आत्मे कर्म का भ्रम अकर्म का भ्रम लोक सिद्ध है इद कर्म इत्यादि वचन तत्परिहारा भगवान उक्तवान कर्मी अकर्म ये पश्य अकर्मी च कर्म यो वचन है भगवान का भ्रम तत्परिहारा कर्मादि विभ्रम परिहार के लिए भगवान ने कहा कर्मणअ इत्यादि संपत्ति सम्पत्ति अर्थ श्लोकाक्षर अच्छा समन्वय दस जो अर्थ कहा गया है लोक विभ्रम निवृत्ति के लिए ही भगवान उपदेश करते हैं है श्लोकाक्षर अच्छा समन्वय अन्य बताने के लिए दिखाने के लिए कर्म इत्यादि व्याचि ख्यास व्याख्यान करना चाहते भगवान वासीकार भूमिका करो कि अब ये भूमिका करते है व्याख्यान करने के लिए अत्र कर्म कर्मेव सत स्वयं कर्म कर्मर अभी आत्मनि सर्वेत यत पंडित अहम कर्मी मनते अम कर्मेव कर्म ही हे किंतु कहा कार्यक्रश शरीर इंद्रिय कर्म कर्म काश्रय कार्यकर्ण शरीर इंद्रिय मन हमक और कर्म रहित अभिक्रिय आत्मा सार्वजनिक अध्यस्तम आत्मा में अध्यस्थे कर्म रहित है आत्मा उसमें अध्यस्त है काया कर्म कर्म तो कर्म है। करना है। और तो तो ही कार्य करना आश्रय में और आरोपित होता आत्मा क्योंकि यथ पंडित हो अहम करू मन बहुत समझदार है फिर कत अहम करू कर तो अपने आरोप करता है ठीक है व्यवहार घूम हो कार्य करना अधिकरण कर्म स्वयन रूपे व्यवस्थित सद आत्मनि इत्यत्र कार्यक्रम आरोप आरोपित हेतु व्यवहार होता कार्यक्रम कर्म कार्य कर आश्रय कार्यकर्ण सर्वन्द्र आश्रित होता है कर्म ओ कर्म तो स्वयं रूपे व्यवस्थित सद सर्व कर्म कर्म ही सर्व इंद्रिय में ही कर्म अन्यत्र जैसे लोहित्य तो जपाक है जपाक लौहित तो है ही आरोपित तो होता है इस कर्म तो कर्म ही सर्व इंद्रिय में आशित है करके स्वयं व्यवस्थित होता हुआ आत्म अभिक्रिय आरोपित तो होता है आत्मा अभिक्रिय सर्व कर्ण आरोप द्वारा कार्य करण सर्व इंद्रिय आरोप के द्वारा आत्मा के साथ सर्व इंद्रिय का ताजात्मस होने से उसके द्वारा धर्मीध्यास के द्वारा धर्माध्यास होता है तो सर्वे इंद्रिय का धर्म कर्म आरोपित होता है आत्मा में सर्वे आरोपित सबने आरोपित किया आरोप किया हेतु है। है हे तो देते हैं हेतु तो क्या है क्योंकि पंडितों की कहता है अहम करूमी मानता है अभिवेकितरा वक्त अभी सद पंडितों अहम करोमी मन्य थे पंडित भी कहता है अहम करोमी तो सामान्य अभिवेक के लिए क्या कहना कर्तृत्व अभिमान तो सुतराम अवश्य ही होगा यदि पंडितों को भी हम करेंगे कर्तृत्व अभिमान है तो अभिवेक को क्या कहना है वो तो अभिव्यू सुतरा दिखाने के लिए लापीस होता एवं आत्मनि कर्मारोपम उपाद्य अभी आत्मा में कर्म का आरोप प्रतिपादन किया गया देह इंद्रिया में कर्म है देहा आदि के साथ आत्मा का होने से देह इंद्रिया का धर्म का अध्यास आत्मा में होता है तो वो पंडित तो भी कहता है मानता कर, है कर्तव्य तो मान करता है तो अभिवेक भी करते इसी प्रकार आत्मा कर्मारो को प्रतिपादन किया करके प्रथम पादस्ते कर्मणी अकर्मी अवश्य इस प्रथम पाद उसकी व्याख्या करते भगवान वाष्य कर अतः आत्म समबेत सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि नदी कुलस्थु वृक्षेश्वती प्रातुल्य मेन अकर्म कर्मा भाव यथातम ग्य भाव वृक्ष तो कर्मणि अकर्मेत लोक प्रसिद्ध है कर्म वस्तुत तो कर्मणि ये भ्रांति सिद्ध है कर्म उसको समझे कर्म नहीं कर्म लोक प्रसिद्ध कैसे आत्म समवेत लोक प्रसिद्ध कर्मणि सौ लोग मानते हैं कर्म आत्म में अहम कर्मी पंडित मानता है तो कर्म आत्मा में संबद्ध है ऐसे लोक प्रसिद्ध है उसी कर्म में नदी कूले सुव वृक्ष नदी कूले सुमीन नदी कुल वृक्ष लोक प्रसिद्ध है प्रातिलोम गति जो नौकामी चलते, है, नौ चलते हैं नदी कूल के वृक्ष विपरीत चलते हैं तो जिस प्रकार नदी कुलस्थ वृक्ष में प्रातिलोम विपरीत गति लोक प्रसिद्ध आए इसी प्रकार आत्मसंबत न कर्म लोक है उसी कर्म में अकर्म यह अपर्म देखे कर्मा भाव को देखे ये यथार्थ है कर्मा भाव आत्म में कर्म है ही नहीं जिस प्रकार वृक्ष में प्रसिद्ध है वृक्ष चलते हैं विपरीत गति नव में चलते हैं वृक्ष पीछे चलते दौड़ते ऐसे विपरीत गति है प्रसिद्ध है किन्तु क्या दिखाना चाहिए गत्यभाव एवं वृक्षेशु वृक्ष गतिभाव या प्रसिद्ध जो वृक्ष में गतिभाव देखता है वो बुद्धिमान है यथार्थ है वृक्ष में गति नहीं गति अभाव देखता है तो गति में गति अभाव गति जो लोक प्रसिद्ध है उसमें गति अभाव देखता है ठीक लोक प्रसिद्ध है आत्मा में कर्म है वो कर्म दिखता है और तो कर्म नहीं है कर्म दिखता है सब बुद्धिमान ये दिष्टान देते है जैसे आरोपित है वृक्ष में प्रतिकूल प्रतिलो में गति है उसमें अगत्य भाव देखे गतिभाव देखना जिस प्रकार इसी प्रकार देह इंद्रिया आदि के कर्मों आत्मा में आरोपित होकर के आत्मा सम्बद्ध न कर्म उसी कर्म में अकर्म कर्मभाव देखे ऐसा ये प्रथम पाद कर्मणी अकर्म या पश्चिद गतिभाव में वो वृक्ष पश्चिद यहाँ तो प्रथम पाद टीका में <coughs> आत्मी कर्म रहते कर्म आ दृष्टांत महा कर्म रहित आत्मा में कर्म का आरोप कैसे होता है जैसे नदी के लिए वृक्ष में गति अभाव गति आरोपित होता है आरोप अवसार आत्मनिष्ठत्व न कर्म नहीं सर्वलोक प्रसिद्ध है कर्माभाव या प्रसिद्ध सबुद्धिमान आरोप के कारण आत्मनिष्ठत्व न लोक प्रसिद्ध है कर्म आत्म संबद्ध होते न सर्वलोक प्रसिद्ध है आत्मनिष्ठ न उसी में कर्मभाव जो दिखता है वह बुद्धिमान है कर्मणि ही अकर्म सब बुद्धिमान मन से कर्म को अकर्म समझे कर्म नहीं अकर्म, अकर्म, है।, अकर्म है अकर्म दर्शन से यथाभूतत्व सम्यकत्म अकर्म दर्शन ही सम्यक ज्ञान है यथाभूतत्व अकर्म दर्शन ही यथार्थ है आत्मा अकर्म है अक्रिय है तत् दृष्टान्त महागत्य भाव्य जैसे वृक्ष में गपते भाव देखने वाले सम्यक दस्य प्रथम पादर्थ हुआ तक हो गया कर्मणि अकर्मणी पशेद आगे द्वितीय पादम व्याकृति अकर्मणि च में अकर्मणि कार्यकर्ण व्यापार उपर में कर्मवदात्मन अध्याणी अकुवन सुखमाशय अहंकारा संधि हेतु तस्म अकर्मणी च कर्म यापित अकर्मण कर्म देखता है सब बुद्धिमान कर्म कैसे दिखता है अकर्मणी च कार्यकर्ण व्यापार उपर में कार्यकरण में पहले कर्म दिखता था कार्यकर्ण का व्यापार उपरम हो गया षड के व्यापार उपरम हो गया उपरम होने से वो जो कर्म था कर्मबद आत्म ने अध्यारोपित जैसे कर्म आत्म में आरोपित है व्यापार ऊपर कर्मभाव आत्मा ने आरोपित हुआ कार्यक्रम व्यापार का उपरम आरोपित है कहाँ है तथा कर्म आत्मनि आरोपित तथा व्यापार तो ऊपर हूँ भी आत्मनि आरोपित व्यापार ऊपर में आत्मनि आरोपित है जो आरोपित करता है तो आत्मा में कर्म भाव का आरोप किया है तुस्मिम अकुर आसे कुछ नहीं करता शांत में सुख से हूँ इसकी ऐसा अभिमान करता है अहंकाराभिस हेतु तो आप अहंकार अभिप्राय के अहंकार अभिसन्धे उसका हेतु ही कारण है, ऐसे जो सुखम है वो अहंकार के कारण से कारण करता है देहादिके व्यापार के अभाव को अपना आरोप करके सुखम आसा करता है मानता है तस्मिन अकर्मणी चकर्म में प्रसिद्ध उसी अकर्म देहादि के व्यापार उपर उपर उपर जो कर्म है उस अकर्म का भी आरप करता है अकर्म का आत्मा में आरोपित होता है आरोपिक अंतर्वत होता है वस्तु नहीं आरोप कौन से वो अकर्म कर्म देखता है वो कर्म है शारीर इंद्र के व्यापार उपक्रम का आरोप करता है कर्म है आत्मा तो शांत है अभिक्रिय पहले भी कर्म अभाव वाला था अभी भी कर्म अभाव निष्क्रिय और शारीर इंद्र व्यापार उपकरण होने पर आत्मा को कहता में अभी अकर्मा गया तो व्यापार का व्यापार उपकर्म का आरोप करता है वही कर्म है व्यापारोपण आरोप करता आरोप करने से वह वास्तव तो अकर्म को नहीं समझता है आरोप मान करके अकर्मों को कर्म वो अकर्म है मानता है उसको समझना चाहिए कर्म है आरोप रूप कर्म है अकर्मणी च कर्म है बसित ठीक है अध्यारोपम अभिनय ती तुषेगा अकर्मणी कर्मदर्शन युक्तिमा अहंकार अभिसंधि पूर्वार्ध न उत्तम अनुद्वय उत्तरार्थ में विभाजते पूर्वार्धन <coughs> में कहा गया कर्मी कर्म अकर्म कर्म है पश्चिम अकर्मण यह उस जो कहा गया उसका अनुवाद करके उत्तरार्थ का व्याख्यान करते भगवान वासम कर्मा कर्म विभाग कर्म और अकर्म के विभाग को ठीक ठीक जानता है सब बुद्धिमान बुद्धिमान क्या पंडित पंडित मनुष्य संयुक्त युक्त से योगी कृष्ण कर्म कृत संपूर्ण कर्म करने वाला है सो अशुभा मुख्यत कृत कृत्य भर्था ये सुभात पहले कहा है अशु से मुक्त हो गया संसार से मुक्त हो गया कर्म अको को ठीक जाने वाले है कृत्य हो जाता है कृतम कृत्यम यह न सब कुछ कर लिया है कुछ करने के बाद नहीं रहा अर्थात तो ही मुक्त हो गया ज्ञानी आत्मने कार्यकरण संघात समारोप द्वारा कार्यकरण संघात का आत्मे तत्म होने से त्यापारूक्ति रजत आरोपित्व मत्रे कर्मी सर्वेन्द्र का व्यापार कर्म अकर्म देखना सुक्ति काम रजत आरोपित रजत है आरोपित आरोपित तदभाव आरोपित विषय त कर्मणि सुक्ति का व आरोपित विषय कर्मणी सर्वेन्द्र के व्यापार का आरोप होता है व्यापार मात्र ये आरोपित विषय हो गया प्रकी प्रकी उसमें तदभाव अकर्मार कर्म का अभाव अकर्म जो देखता है वस्तुतः रजताभाव जैसे सुक्ति का में रजतभाव दिखता है इसी प्रकार कर्म में अकर्म दिखता है अभाव सुक्तिका को रजत अभाव सुक्तिका में रजत अभाव ऐसे व्यापार मात्र आरोपित कर्म में अकर्म दिखता है वस्तुतः तो रजत अभावत अनुभवती रजत अभावत रजत अभाव जैसे सुप्ति है क्या में ऐसे व्यापार के व्यापार समारोपित व्यापार में अकर्म जो दिखता है योग्य कर्म ही अकर्म है पश्चात अर्थ हुआ और अकर्मणिच कर्म यह अकर्मणिच कार में संघात देहादि का संघात कार्य कर समुदाय उसके व्यापार समाप्त होने पर ती अहम तुष्णी में हास आत्मघात होने से संघात के व्यापार ऊपर में होने पर उसके द्वारा मानता है आत्मा में व्यापार उपरम अहम तुष्णी में हासखम है इसे आरोपित गोचरी आरोपी तो कर्माभाव आत्मा में वस्तु तो, तो जो कर्माभाव आत्मा में उसको नहीं जानता है कार्यक्रम संघार के व्यापार परम को ही कर्माभाव का अपना में आरोपी करता।, करता है आरोपी करता है इसलिए आरोपी तो गोचर कर्माभाव गोचरे कर्म कर्म दिखता है कर्म क्यों दिखेगा अहंकार हेतु वो अहंकार के कारण आरोप आरोपित कर्माव को ही मानता है ये आरोपित कर्माव में क्या दिखता है कर्म दिखता है क्योंकि ओहकार हेतु ओहंकार के कारण होता है वह आरोप रूप कर्म है तब तो तन्य थे यह सरुप्य तदभाव विभाग ही नात्र रजत भाव दोनों से रहते शुक्ति को जैसे जानता है यथार्थ ठीक इस प्रकार कर्म और भाव दोनों से रहित शुद्ध आत्मा को जानता है रुपये तदभाव विभाग ही नक्ति मात्रवत आत्मात्र आत्मात्र कैसा है कर्म अभाव विभाग शून्य कर्म तो है है आत्मा में ही नहीं और अभाव क्या है कर्म का अभाव देहादि में है उसका आरोप करता आत्मा में वस्तु तो आरोपित तो कर्माव आत्मा में नहीं आरोपित तो कर्मा देहादि के व्यापारी उपरम को कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है वो कर्माभाव आत्मनिष्ठा नहीं वास्तव वो देहादि के व्यापार उपर्रम का आरोप करता है इसलिए आत्मा में तो न आरोपित तो तो कर्म है न आरोपित कर्माव है कर्म तथा भाव विभाग शून्य कर्म तथा भाव कर्मा भाव इसे विभाग से रहित तो संस्पष्ट शुद्ध आत्मा को, को जानता है परमार्थ तो जानता है इसमें न तो आरोपित है न आरोपित तो कर्माव है और दोनों ऐसी रहता तो असंग शुद्ध है निर्विकार जो जानता है ऐसे अवगछन बुद्धिमान वही बुद्धिमान होता है वही योगी है इत्यादि स्तुति गच्छति, स्तुति योग्यों को तो प्राप्त करता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है ये कृष्ण कर्म करते स्तुति करते भगवान स्वाभिप्राण श्लोक व्याख्या अपने अभिप्राय से श्लोक की व्याख्या भगवान नी की अत्र वृत्ति व्याख्यान मुत्थापोधायदि वृत्ति उनके व्याख्या कथन करते अयम श्लोक अन्य व्याख्या ये श्लो की व्याख्या अन्य प्रकार किसने की अन्य व्याख्यान है प्रश्न द्वारा प्रकट रही थी व्याख्या में क्या है प्रश्न कर स्पष्ट करते कथम प्रश्न है नित्याम के लिए ईश्वरार्थ अनुष्ठी नाम तत्फलाभा अकर्माणी चंते है वृत्तिया कोई कहते बहुत वृत्तिकार कहते नित्याम कर्म नाम ईश्वर अनुष्वन है ना नित्य कर्म ईश्वर के लिए करते कोई फल इच्छा के बिना कर्म करते हैं नित्य कर्म का कोई फल नहीं तत्व फलाभात नित्य फला कर्म ईश्वर के लिए अनुष्ठान क्या कर्म नित्य कर्म का कोई फल नहीं है तेम फलावात नित्य कर्म अकर्माता चंते उनको अकर्म कहा जाता है नित्य कर्म को अकर्म कहा जाता है केवल कोई फल नहीं <स्थुथी> जो नित्य कर्म करते, क्या क्या, करते। है ईश्वर क्या क्या ईश्वर प्रश्वर के लिए कर्म करते फल ऐसा नहीं है फल नहीं है फल नहीं होने के कारण नित्य कर्म को अकर्म कहा गया है गौणी वृत्तिया वस्तु तो अकर्म है तो कर्म है किन्तु फल नहीं होने से अकर्म कहा गया है गौण प्रयोग है ऐसे कहते वृत्ति अनुष्ठाने अनुष्ठाने अनुष्ठाने इति मत्वा चन नाष्ठ न घटनाथे अठान इति मत्वा ईश्वर के लिए अनुष्ठान करने पर फलाभाव खत्म करना कोई व्याखा तो नहीं ठीक है ऐसा करके करके किल नित्यानाम कि नित्या फलाभाव होने से अकर्म कहा जाता है नित्यानाम अकरणम मुख्य वृत्तिया अकर्म शब्द वाच्य व शब्द नित्यानाम अकरणम नित्य कर्म का नहीं करना मुख्य वृत्ति अकर्म शब्द उसको अकर्म कहा जाता है नित्य कर्म नहीं करना अकर्म <tles romance> ते भाष्य में अकरणम अकर्म नित्य कर्म नहीं करना है अकर्म अनित्य कर्म करना अनित्य कर्म करना तो कर अकर्म का मुक्त भौनी भला भावन से ते करणम अकर्म अनित्य कर्म नहीं करना अकर्म सच्चे प्रत्यवाह वस्तुत्व नित्य कर्म नहीं करना कर्म ले किन्तु उसको कर्म कहा जाता है गौन पड़ेगा क्यों प्रत्यवाह फलत्व नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। मिलेगा होगा प्रत्यवाह को फल मिलेगा कष्ट मिलेगा पाप होगा प्रत्यवाह फल में से नित्य कर्म का अनुसार से प्रत्यवाह होता है इसलिए नित्य कर्म के अकर्म को वस्तुत्व अकर्म होने पर भी उसको कर्म कहा जाता है गौनिया वृत्तिया वृत्तिकार करते देखो नित्य कर्म कर्म होने पर ही उसको अकर्म कहा जाता है गौण प्रयोग क्योंकि कोई फल नहीं अनित्य कर्म का अनुष्ठान है अकर्म है अकर्म होने पर ही उसको कर्म कहा जाता है क्यूँकी प्रत्यय फलजनक है प्रत्यय फलजनकता नित्य कर्म का अनुष्ठान कर्म है और नित्य कर्म का अनुष्ठान फलजनक नहीं उनसे अकर्म है ऐसे वो कहते वृत्तिकार तथा कर्म शब्द से प्रत्यवाख्य फल हेतुत्व गुण युगा गौणिया प्रवृद्या कर्म शब्द प्रत्यवाय नाम को फल हेतुत्व गुण युगा फल हेतुत्व गुण युगात गौण करते कोई गुण रहन से गौण होता है सिंहो मानव कर सिंह में जो गुण है शुरू अविधत्व कोई लड़का में होने से उसी गुण संबंध से उसको गौण शब्द कहा जाता है गौण करते यहाँ भी गुण क्या है फल हेतुत्व फल हेतुत्व तो गुण युगात तो गौण है यहाँ क्या फल है प्रत्येगा के फल नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्येगा फल हेतु हो जाता है गुण युगात तो गौणिया एवं वृत्तीय प्रवृति कर्म कर्मसि की प्रवृत्ति हुई नित्य कर्म के अनुष्ठान में नित्य कर्म अकरण में कर्मसि की प्रवृति हुई क्योंकि कर्म सर्दे में कर्म होता है, है ही फलहेतु निकर्मे के अनुष्ठाने भी फलहेतु तो गुण है इसे गौण्वृत्व तच प्रत्यय फल्वाद कर्म उच्य पातनिका एवं कृत्वा कृत और श्लोक की व्याख्या वृत्ति के नि कर्मण अकर्मा पश्ये नित्य कर्म को जो अकर्म समझे अकर्म क्यों समझे फलाभाव फलन जो अकर्म तो फल नहीं फलन से कर्म को अकर्म कैसे गायेंगे यथा धेनु गौ अघोरुची आखिर में फलन न फैसती तदवत कोई गाय धेनु है प्रथम प्रसव यदि दूध नहीं देने पर कहते अगौ इगौ नहीं अगौ है तो गौ तो कहते अगौर इत क्योंकि फल नहीं देती फल क्या है राख दुग्ध नामक फल नहीं देने पर कते अगौर ऐसे लोग करते ठीक है इसी प्रकार नित्य कर्म कर्मत है कि उसका कोई फल नहीं उनसे वह कर्म है ऐसे कहा जाता है ठीक है कर्मणि च इत्यादि व्याकर होती कर्मणि अकर्मणि च अकर्मी च कर्म या कर्मणि अकर्म है पश्य इसका क्या अर्थ था कर्मणि मतलब बुद्धिकार के अभिप्रयास से नित्य कर्मों को जो अकर्म समझे अकर्म क्यों समझे क्योंकि फल नहीं है। ये कहते और अकर्मणि च कर्म यह तथा तथा नित्य करण तो अकर्मणि। नित्य का अकर्ण अकर्ण कर्ण होता अनुष्ठान अकर्ण अनुष्ठान नित्य कर्म नहीं करना नहीं करना तो अकर्म है नि, नित्य कर्म नहीं करना वस्तुतः तो अकर्म है किन्तु बुद्धिमान हुई है जो इसको कर्म समझता है कर्म क्यों समझ बुद्धिमान होगा क्योंकि देता है प्रत्येवा तो फल दे। प्रत्य देने से वस्तुतः कर्म है अकर्मणी कर्म ही अपता है थे। कर्म कर्म क्या कर्म क्यों फल देता है क्या फल देता है नगर का आदि प्रत्यवाह फल परीक्षा दे आदि प्रत्येक फल देता है नित्य कर्म के अनुसान ऐसे उसको कर्म जो समझता है वही बुद्धिमान मनुष्यसु ऐसे व्याख्या करते हैं सब बुद्धिमान इत्यादि पूर्वत है सब बुद्धिमान मनुष्यु सयुक्त सब कृष्ण कर्म को इनका कथन क्या हुआ नित्य कर्म फल नहीं होने से वो अकर्म है नित्य कर्म को जो अकर्म समझता है, है तो नित्य कर्म किन्तु फल अभाव है तो अकर्म समझता है वही बुद्धिमान है और नित्य कर्म का नया अनुष्ठान अकर्म है अकर्म होने पर भी प्रत्येगा नरकादि फल देने वाला होने से उसको भी कर्म समझता है नित्य कर्म को अकर्म समझता है फल अभाव नित्य कर्म के अनुष्ठान को कर्म समझता है प्रत्येगा हेतु ऐसा जो समझता है सब बुद्धिमान मन शेषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृष्ण ऐसे वृत्ति कारक उदाहरण के कथन है उसका ये निराकरण करते है पर कम व्याख्यानम विद्य नैतुक्तम व्याख्यानम क्या व्याख्यान ठीक नहीं है ये तो व्याख्यान नहीं युक्त क्यों ऐसे नहीं युक्त है एवं ज्ञान अशुवाद मुख्य अनुपत है यज्ञ मुख्य से सुभा पहले कहा है ऐसे ज्ञान से अशुभ से मुख्य के सुसंसार से मुख्य हो जाएगा नित्य कर्म का फल नहीं उसको अकर्म समझ ले नित्य कर्म नहीं करने पर प्रतिवार होता है उस कर्म समझे इतने बात सुसंसार से मुख्य हो जाएगा ऐसे तो कहे नहीं है अशुभा मुख्य और यज्ञात मुख्य से सुभा भगवान ने पहले कहा है उत्तम इस वचन का बाद हो जाएगा इतने ही जदि अर्थ करेंगे नित्य कर्म को कर्म समझे अनित्य नित्य कर्म के अकरण को कर्म समझे इतने मात्र से मुख्य नहीं होता है संसार से ये संसार से मुख्य रूप जो भगवान का वचन है यज्ञात मुख्य से सुभा इसका हो जाएगा ऐसा अर्थ करेंगे तो और स्पष्टीकरण करेंगे शं oh, शु